गीता श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय दश कीदेन अविकंपेन इति उच्यते इस प्रकार के योग से युक्त हो जाता है सो कहा जाता है अहम सर्वस्य प्रभो मत्सव प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमता अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम सर्वे जगत प्रभव उत्पत्ति मत एव स्थितनाशक्रियाोपलक्षण विक्रियूप जगत प्रवर्तं मजें सेवते मं बुध अवगतवा तेन समन्विताः संयुक्ता मैं वासुदेव नामक परब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह स्थिति नाश क्रिया और कर्म फलों भोग रूप विकार में सारा जगत घुमाया जा रहा है इस अभिप्राय को अच्छी प्रकार समझकर भाव समन्वित परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त हुए बुद्धिमान तत्वज्ञानी पुरुष मुझे भसते हैं अर्थात मेरा चिंतन किया करते हैं किंच तथा मच्चिता मद्गत प्राण बोधयत परस्पर कथय तस्म दुष्य रमंती च मच्चिता मयि चित्त ये मच्चिता मद्गत प्राण मं गाप्ता चक्षुरादय प्राण ये मद्गत उपसंग्रित करना उपसंहृतकर्थ अथवा मद्गत इति मद्गीवना मुझमें ही जिनका चित्त है वे मत चित्त हैं तथा तो मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इंद्रिय रूप प्राण लगे रहते हैं मुझमें ही जिन्होंने समस्त कर्णों का उपसंहार कर दिया है वे मद्गत प्राण हैं अथवा जिन्होंने मेरे लिए ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है वे मदगत प्राण है बोधयंत अवगमयंत परस्परम अन्योल्यम कथयंतों ज्ञान बलवीर्यदिधर्म बिरयादिधर्म विशिष्ट म्यितोषम उपयांती रमंती चतिमच प्राप्त प्रियसंगतिया इव ऐसे मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को मेरा तत्व समझाते हुए एवं ज्ञान बल और सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त मुझ परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं अर्थात संतोष को प्राप्त होते हैं और रमण करते हैं अर्थात मानो कोई अपना अत्यंत प्यारा मिल गया हो उसी तरह रति को प्राप्त होते हैं ये यथोक्त प्रकारे ही भजंते माम भक्ता सत जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं तेजा सततयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददा बुद्धियोगम तम येन मापयां ते तेसाम निर्वित्त ताँ सततुक्ता न्याभियुक्तासर्व्यम भजता सेवनाथिवादीना नह प्रीतिपूर्वक प्रीति स्नेह तत्वक ददा प्रयक्षा बुद्धिग बुद्धि सम्यदर्शन मत योग बुद्धिग तम बुद्धि बुद्धियोगम ये बुद्धियोगेन सम्यक दर्शन लक्षण माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मतत्वन उपयान्ति प्रतिपद्य उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरंतर तत्पर होकर भजन सेवन करने वाले पुरुषों को किसी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से भजने वालों को नहीं किंतु पूर्वक भजने वालों को यानि प्रेमपूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ मेरे तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है वह ऐसा बुद्धियोग मैं उनको देता हूँ कि जिस पूर्ण ज्ञान रूप बुद्धि योग से वे मुझ आत्मरूप परमेश्वर को आत्मरूप से समझ लेते हैं के ते ये मच्चित तत्वादि प्रकार माम भजनते वे कौन हैं जो मच्चित्ताह आदि ऊपर कहे हुए प्रकारों से मेरा भजन करते हैं कि किमर्थम कश्य तत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु तो नाशक बुद्धियोगम तेजा तद्भक्ता इति आकांक्षायाम आह आपकी प्राप्ति के कौन से प्रतिबंध के कारण का नाश करने वाला बुद्धियोग आप उन भक्तों को देते हैं और किसके किस लिए देते हैं इस आकांक्षा पर कहते हैं वाकंपम्ञानज तम नाशयाम भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ता कथम नाम श्रेयः श्रेय सैदुंपार दया हेतो अहम अज्ञानजेको तो जात मिथ्या प्रत्ययक्षण मोहांधकार तमो नाशयामि आत्मस्थ आत्मनो भाव अंतकरण करणाशय तस्म एवं स्थित सन ज्ञानदीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण उन मेरे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण हो ऐसा अनुग्रह करने के लिए ही मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ अर्थात आत्मा का भाव जो अंतकरण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य मिथ्या प्रतीत रूप मोहमय अंधकार को प्रकाशमय निवेक ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ भक्ति प्रसाद स्नेहानावेशतेन ब्रह्मचरियादि साधन संस्कार वत। चित्त राग देशा कलुषित निवाताप निवाताप वार नित्य प्रवत्ते ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता अर्थात जो भक्ति के प्रसाद रूप घृत से परिपूर्ण है और मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की सहायता से प्रज्वलित हो रहा है जिनमें ब्रह्मचर्य आदि साधनों के संस्कारों से युक्त बुद्धि रूप बत्ती है आसक्ति रहित अंतकरण जिसका आधार है जो विषयों से हटे हुए और राग द्वेष रूप कालुष्य से रहित हुए चित्त रूप वायु रहित अपवार में धकने में स्थित है और जो निरंतर अभ्यास किए हुए एकाग्रता रूप ध्यान जनित पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश से युक्त है उस ज्ञान दीपक द्वारा मैं उनके मोह का नाश कर देता हूँ यथोक्तम भगवतो विभूतिम योगम च श्रुत्वा अर्जुन वाचा ऊपर कही हुई भगवान की विभूति को और योग को सुनकर अर्जुन बोले पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदिदेव भज विभुम परब्रह्म परमात्मा परम धाम परमतेज पवित्र पाव परम प्रकृष्ठम भवान पुषम शाश्वत नित्यम दिव्य दिव्य भव आदिदेव सर्वेवाना आदौ भव देव अजम विभुम विभोश विभुवनशील आप परब्रह्म परमात्मा परम धाम परम तेज और परम पावन हैं तथा आप नित्य और पुरुष हैं अर्थात देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवों से पहले होने वाले आदिदेव अजन्मा और व्यापक हैं ईदृशम ऐसे आहु स्वा सर्वे दिवषि नारदस्तथा स्था अशिदेवलो व्यास स्वयं तेव ब्रभीषमे आहु कथयी ताम ऋष वशिष्ठादय सर्व देवि नारद तथा तो असिथ देवल अपि एवं एव आह च स्वयं च च्रवीसी मे आपका वशिष्टादि सब महर्षिगण वर्णन करते हैं तथा तो असित देवल व्यास और देवर्षि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं सर्वे त्रृतम मंडे जन्म वदसी केशव नहिते भगवन् नि ते भगव्यक्तिदुर्देवा न दानवामेतथोक्त ऋषि तदम सत्यम मने यद प्रतिवदसि भाषसे ये केश ने तव भगवन् व्यक्ति प्रभु विदु न देवा न दानवा ये कशव उपर्युक्त प्रकाशे ऋषियों द्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं मैं सत्य मानता हूँ क्योंकि हे भगवान आपकी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं यतः तम देवादीनाम आदि ही अतः क्योंकि आप देवताओं के आदि कारण हैं इसलिए स्वयमेवात्मना आत्मा वेत्थम पुरुषोत्तम भूत भाव भूते स देवदेव जगतपते स्वयं आत्मना आत्मा वेथत्व निरतिशय ज्ञान बलादिशक्तिम अतम ईश्वर पुरुषोत्तम इति भूतभावनो भूत हे भूतभा भूतेश भूतानाश हे देवदेव देवेवत्पते हे पुरशोत्तम हे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भूत हे भूतेश भूतों के ईश्वर हे देवके देव हे जगत्पते आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को अर्थात निरतिश ज्ञान ऐश्वर्य सामर्थ्य आदि शक्तियों से युक्त ईश्वर को जानते हैं वक्तर्हश्चण दिव्याजात्म विभूत याभूतिर्लोका व्याप्यतिषति वक्त कथिम अर्हसी अशेषेण दिव्या हि आत्म विभूत आत्मनो विभूतों या हता वक्त अर्हसी या भी विभूति भी आत्मनो महात्म विस्तर इमान लोकान तव व्याप्य तिषसी अपने दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं आपकी जो विभूतियां हैं जिन विभूतियों से अर्थात अपने महात्म के विस्तार से आप इन सारे लोकों को व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं उन्हें कहने में आप ही समर्थ हैं